करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे बात करते हैं तो उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो अपने करियर में अच्छी तरह से कुछ कर पाए ऐसी हमारी शुभकामना रहती है और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने करियर को फ्रेम कर सको और एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा करियर आप बना पाए तो आई ऐसी विषय को लेकर हम आप करियर ऑप्शन में हम लोग बात करेंगे और आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ गवर्नमेंट मॉडल स्वामी विवेकानंद स्कूल से जुड़े हुए हैं दीपचंद लाकवान जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के और काफी समय से एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों के साथ इनकी अच्छी डीलिंग होती है और बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों को समझाते भी हैं काफी बार हमारे यहाँ मिलना भी हुआ बातचीत भी हमारी चलती रहती है तो दीपचंद लाकवान जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में थैंक यू रमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय जरूर दें कि आप कैसे इस फील्ड में आए सबसे पहले रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन लाइन में मैं पिछले लगभग तेरह वर्षों से हूँ उससे पूर्व मैंने भारतीय वायुसेना में कुछ समय अपनी सेवाएं दी फिर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में भी लगभग लग तीन चार साल रहा उसके बाद में एजुकेशन फील्ड में मैं आया और पिछले तीन वर्ष से मैं स्वाम्य विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल देरोल ब्लॉक रेवदर सिरोही यहाँ प्रिंसिपल के पद पर, पर कार्यरत हूँ जी सर बहुत ही अच्छी बात है कि आज का हम लोग देखते हैं कि अलग अलग करियर ऑप्शन होते हैं अलग अलग ट्रेड होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का लैंग्वेज अच्छा होता है लेकिन उसके बारे में फिर उनको पता नहीं होता कि इन चीज़ों के अंदर भी करियर बनता है तो मैं इसलिए चाहूँगा कि आज करियर इन लैंग्वेज के बारे में बात किया जाए तो करियर इन लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो ये विषय को किस तरह से हम लोग बताएंगे हमारे विद्यार्थियों को और कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं मैं चाहूँगा कि इस फील्ड के बारे में इस विषय के बारे में आप जानकारी दें रमेश भाई ये मैं तो ये कहना चाहूँगा इवन आपने जो टॉपिक लिया है कि करियर इन लैंग्वेजेज ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ही कम बातचीत होती है नॉर्मली हम देखते हैं कि बातचीत होती है मैथमेटिक्स के बाद में आपके इंजीनियरिंग लाइन की है या डिफेंस में जाते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में बातचीत की जाती है सेल्स एंड मार्केटिंग की बात की जाती है या मेडिकल में है तो डॉक्टर की बात की जाती है और मेडिकल से रिलेटेड दूसरे प्रोफेशन की बात की जाती है लेकिन जहाँ बात अपन करियर इन लैंग्वेज की करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत रेयरली जिसके ऊपर डिस्कस किया जाता है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शनस हैं जिस पर हम देखेंगे और थोड़ा गौर करेंगे तो इसमें बहुत कॉमनली जो डिस्कस uh, टॉपिक है वो है एक ट्रांसलेटर का जॉब ट्रांसलेटर का जॉब किसी भी लैंग्वेज uh, को एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना होता है और इसके साथ में ही एक वर्ड है इंटरप्रेटर uh, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर को एक जैसा मान लेते हैं लेकिन ये दोनों बहुत ही कम्प्लीटली अलग बातें हैं जैसे अगर कोई बात कोई भी टेक्स्ट है उसको हम अनुवाद करके टेक्स्ट में लिख देते हैं तो वो तो अनुवाद है लेकिन जैसा सामान्य रूप से हम देखते हैं कि किसी पॉलिटिशियन के साथ में या किसी दूसरे बिजनेसमैन के साथ में जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है दूसरा उसको उसी वक्त बोल करके बताता है तो वो एक्चुअली ट्रांसलेशन नहीं होता है वो इंटरप्रटेशन होता है foreign foreign languages uh, intelligence फॉरन लैंग्वेजेस तो इंटेलिजेंस काियर का ऑप्शन है uh, foreign language teaching में ही क्योंकि आज कल uh, हम लिविंग इन ग्लोबल विलेज तो यहाँ पर भाषाओं का, का जैसे पूरा का पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है और इसमें मल्टी नेशनल कंपनीज हैं एक देश की company दूसरे देश में है और outsourcing का काम बहुत होता है जैसे India तो even outsourcing का एक hub बन चुका है तो यहाँ पर Uh, अलग अलग लैंग्वेजेस जानने वाले जो लोग हैं वो कस्टमर केयर सर्विसेज में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं uh, फिर आ जाता है अपना अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो अपना जो फ़ॉरन कैडर जो आता है सिविल सर्विसेज में क्योंकि uh, इंडियन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अलग अलग कंट्रीज में सर्विस करनी होती है तो वहाँ की लैंग्वेज अगर हमें दूसरे देश की लैंग्वेज आती है तो और ये इवन बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए एक करियर ऑप्शन एयरलाइंस सर्विसेज में भी होता है, जो की हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो एयरलाइन सर्विसेज में लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा रोल है एडवर्टाइजिंग में भी आ, इसका बहुत बड़ा रोल है इवन मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो वर्ल्ड में जिसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले लोग अपने को मिल जाते हैं एवरेज इंडियन को तीन भाषाएँ तो नॉर्मली आती ही हैं जिसमें इंग्लिश एंड हिंदी और दूसरा जो हमारी मदर टंग है चाहे वो गुजराती हो मराठी हो तेलुगु हो तमिल हो कोई भी, भी भाषा हो और इसके साथ साथ में और बात एडवाइजिंग जो है हमारे जो नेशनल आ, चैनल जितने भी हैं उनमें हम एडवर्टीजमेंट में अगर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा रोल लैंग्वेज का आता है एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छा जॉब है फिर तो एडिटिंग एंड पब्लिशिंग इसमें भी बहुत बड़ा रोल के लैंग्वेज जो जानता है उसका होता है हम देखते हैं कि बहुत बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी होते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है उनका लेकिन जब बात राइटिंग की आती है उस वक्त लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसमें जो भी आर्टिकल्स होते हैं या जो बुक्स पब्लिश करनी होती हैं टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें सब में एडिटिंग का और पब्लिशिंग में लैंग्वेज uh, के जाने वाले की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है uh, आजकल हम देखते हैं कि टीवी uh, पर uh, या मूवीज uh, आती हैं सीरियल्स आते हैं या और इंटरव्यूज आते हैं तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो चलता है लेकिन हम देखते हैं नीचे जिस एट में या कंट्री में वो दिखाया जा रहा है तो नीचे सब टाइटल्स होते हैं ये वंस ओवर होती है तो उसमें लैंग्वेज के जानने वाले कोप होता है इवन अगर हम बात करें इवेंट मैनेजमेंट की तो इवेंट मैनेजमेंट में भी लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आजकल ग्लोबल विलेज है तो बहुत बार बहुत अच्छे बड़े लेवल पर जो शादियाँ होती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जब होते हैं बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं तो वहां पर जो इवेंट मैनेजमेंट का है अगर वो मल्टीलिंग्विस्ट है ट अगर वो है तो उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके उसमें चांसेस बहुत बड़े होते हैं एक देखने में तो ऐसा लगता है कि इसमें लैंग्वेज का क्या रोल होगा लेकिन अगर हम ये देखें कि नर्सिंग में क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी पेशेंट को या सबसे ज़्यादा जो तो डील किया जाता है वो एक नर्स के द्वारा किया जाता है डॉक्टर्स बाद में आते हैं तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है ये बात नर्स को उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जाननी होती है तो इसलिए जो नर्सिस होती हैं अगर उनकी लैंग्वेज वो है किसी भी दूसरे कंट्री की लैंग्वेज वो जानती हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए जो है उनसे ज़्यादा हो जाती हैं और हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी हम देख सकते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नॉर्मली एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है और उसमें जो लोग होते हैं बिजनेस जो होते हैं बिजनेस वही सक्सेसफुल होते हैं जिनकी लैंग्वेज पर उन दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के लैंग्वेज पर पकड़ होती है अगर इंडिया का जर्मनी के साथ कोई व्यापारी दोनों आपस में अपना डीलिंग करते हैं तो इंडियन और जर्मन लोग लैंग्वेज अगर दोनों को आती है तो उनकी डीलिंग अच्छे तरीके से हो पाती है और बहुत ही क्लियरली अपनी डील कर पाते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लैंग्वेज का काफ़ी अच्छा असर रहता है और बहुत बार बिजनेस मैन ऐसे होते हैं जिनको लैंग्वेज पकड़ नहीं होती है तो उनको उसका इंटरप्रेटर चाहिए होता है वहाँ पर लैंग्वेज के करियर के बहुत ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट होटल बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पर अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं तो वहाँ पर मे भी होटल में जो मेंबर्स होते हैं अगर उनकी लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेस्ट वो लोग हैं पॉलीगलोट्स अगर वो हैं तो उनके जो अगर हम चांसेस कहें बिजनेस के बहुत ज़्यादा होते हैं तो होटल्स जो अच्छे होटल्स हैं वो इसी तरह के लोगों को प्रीफर करते हैं जिनके एक से ज्यादा लैंग्वेजेज जिनको आती होंगी बहुत सारे और भी ऑप्शन करियर में है हाँ जी मिलिट्री में लिंग्विस्ट का जॉब होता है और इवन आजकल तो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन एन फील्ड चाहे वो इसके मामले में हो चाहे वो आजकल तो इवन पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा इसका रोल बढ़ गया है सोशल मीडिया में भी तो इसमें भी जो राए, ब्लॉक राइटर्स होते हैं सर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफी चीजें जो है सीखने को मिला होगा एक हमने टॉपिक लिया था करियर इन लैंग्वेज जिसके माध्यम से हम अलग अलग फील्ड में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं या आप आपके लिए कोई जगह खाली ना हो लेकिन आप अगर मास्टरी है आप अगर कोई भी एक फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं। आपको फिजिक्स नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है <laughs> अगर आपको अगर किसी लैंग्वेज को सीखना अच्छा लगता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने लैंग्वेज एज ए फन सीखी और वो अल्टीमेटली जाकर उनका करियर बन गई ये बहुत ही अच्छी बात है और इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लें कई बार होता है कि हमें इस चीज़ों में इंटरेस्ट होता है लेकिन फिर हमें जानकारी ना होने के कारण फिर हम सोचते हैं कि चलो जो हमारे कली कर रहे हैं जो लोग जिसमें ज़्यादा जा रहे हैं उसी में हम लोग भी चल जाते हैं तो ये थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करना होगा कि मुझे अपने आ, करियर को अगर लैंग्वेज में करना हो तो कौन कौन से ऑप्शन हैं जो अभी हमने डिस्कस किया बात किया और दीपचंद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से बताया कि कहाँ पर कैसे आपको आपका इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज के आधार पे तो हर जगह है लेकिन बाकायदा यही है कि उन चीज़ों को आप समझे और उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो क्योंकि जिस सब्जेक्ट के लिए आप काम करना चाहते हैं उसमें आपकी परफेक्शन ही आपको आगे बढ़ाती है और कोई चीज इसमें आपको आगे पीछे नहीं कर सकती यहाँ पर सिर्फ आपकी परफेक्शन आपकी शब्दावली आपका जो भी अगर आप ट्रांसलेट का जॉब ले रहे हैं तो उसमें आपकी परफेक्शन या आप सिर्फ या से टूटर आप काम कर रहे हैं दूसरों को समझाने की बात कर रहे हो इंटरपेयर के रूप में वो एक परफेक्शन की बात करती है वहां पर भी और हर जगह जो है जैसे आप सोशल मीडिया पे जाएंगे वेबसाइट पे जाएंगे वो चीज़ें लोग कितना अच्छी तरह से आपकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं ये मायने रखता है अगर उसमें आपकी मास्टरी है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छे करियर के बहुत ही सुनहरे मौके हैं और जहाँ पर आप स्काई इज़ दे लिमिट आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं हाँ एक बात ऐसा है कि कोई भी चीज़ आपको तुरंत आपने पढ़ लिया आपको सब कुछ समझ में आ गया एंड जम्प लेने वाली बात नहीं होती स्लोली एंड स्टडीली मैन परफेक्ट वाली बात आती है और वो चीजें आपको इसमें बहुत ही शॉर्ट वे में बहुत कम टाइम में आप अच्छी जगह पर पहुँच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग इस इन चीजों के बारे में सोचते हैं या ऐसे करियर इन लैंग्वेज के बारे में काम करने वाले भी कम है तो आपके लिए ऑप्शन बहुत है और हर फील्ड में ऑप्शन है ये ये जो टॉपिक लेकर के ही अपने आप में बहुत अच्छा कार्य किया है कि श्रोता ये कि श्रोताओं जी, जी, जी, जी। तक बात पहुंचे उसके बाद फिर हम लोग जुड़ेंगे इसी विषय को लेकर और इसमें कुछ लोग जो सफल हुए हैं उनकी कहानियों को सुनने की कोशिश करेंगे आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं करियर इन लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दीपचंद जी जिनसे हम बातें कर रहे हैं और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल जो स्वामी विवेकानंद स्कूल से नाम स्कूल के नाम से जाना जाता है उसमें प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे थे उधर में ही और अपने ही यहाँ पर नज़दीक में है और बात ही अच्छी बातें होती हैं अभी फिलहाल कुछ समय पहले इन्होंने बच्चन को ये जो शांतिवन ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसको दिखाने के लिए लेकर आए थे और हमारी उनसे बातचीत हो गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करियर इन लैंग्वेज के बारे में जैसे कि हमने देखा कि हर फील्ड में आपके लिए एक अलग स्थान है हाँ बस बशर्त यही है कि उस स्थान को पहचाने और उस जगह पे आपको पहुँचना है और उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई अब देखते हैं कि ऐसे जगह पे करियर इन लैंग्वेज लैंग्वेज में परफेक्शन करके uh, किन किन लोगों ने अपना करियर बनाया है उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हम सुनना चाहेंगे दीपचंद जी आपसे मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों को करियर इन लैंग्वेज में जो सफल हुए हैं उन लोगों के बारे में बताइए बिल्कुल रमेश भाई इसमें मैं इवन सबसे पहले जो नाम लेना चाहूँगा एक मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन का वो मैं जिनके नाम से हमारा विद्यालय है स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी भाषा पर आपकी पकड़ थी और उसी की वजह से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया अगर उनको दूसरी भाषा इंग्लिश नहीं आती तो शायद भारतीय संस्कृति की जो पहचान आज हम देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के जो विश्व धर्म सम्मेलन में जो की थी वो दैट वाज़ बिकॉज ऑफ हिस्स ग्रिप ऑन द लैंग्वेज इंग्लिश की वजह से ही वो हो पाए और इनके अलावा अगर हम वर्तमान में बात करें uh, कि कैसे सक्सेसफुल लोग अधिक हुए हैं जिसमें एक बहुत फेमस नाम है मार्क uh, जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं को फाउंडर हैं एक जिसको पोलिग्लोट बोलते हैं बहुभाषी हैं और कुछ एक एग्जाम्पल uh, जो मैंने देखे हैं बहुत सक्सेसफुल लोग हैं चेयरमैन है वो भी मल्टीलिंग है सरजी ब्रीन है जो को फाउंडर गूगल के और इस वक्त में वो अल्फाबेट के प्रेजिडेंट है आ, वो भी एक अ, पॉलिक्लोट है उनको कई भाषाएं है आती हैं हम जैन कॉम की बात करते हैं जो कि को फाउंडर हैं के आजकल तो मार्क जोकर ने ही आ, ले लिया है व्हाट्सएप ग्रुप क्योंकि तो बहुत सक्सेसफुल इन लोगों ने अपनी जो लिंग्विस्टिक्स की जो आर्ट है उसकी वजह से बिजनेस को बहुत अच्छा ये ऊपर बढ़ा पाए तो इस तरह से और भी हम देखते हैं इवन इंडिया में अगर हम बात करें लैंग्वेज की वजह से ही हमारे कई सारे अच्छे सक्सेसफुल लीडर्स हैं जिनकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ है जिनका प्रोनउसिएशन इनंसिएशन आर्टिकुलेशन एंड बिकम वेरी गुड स्पीकर्स, और आज जिनका नाम बहुत अच्छे लेवल पे लिया जाता है जिनमें हम बात करते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वो बहुत अच्छे एक स्पीकर रहे हैं लैंग्वेज पे बहुत अच्छी उनकी पकड़ रही है इवन वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं आप देखते हैं कि हिंदी के बहुत अच्छे वक्ता है और उसके साथ साथ में आपने निश्चित रूप से उनको कभी सुना होगा तो अंग्रेजी भाषा पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और उसी की वजह से आप देख रहे हैं आज पूरे भारत का नाम विश्व पटल पर किस तरीके से एक हमने अपनी पुरानी जो खोई हुई ख्याल फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात भी करते हैं तो गुजराती मूल रूप से है लेकिन अन्य भाषाओं पर भी उनकी पकड़ तो एक लैंग्वेज जो है आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा निखारती है आपकी एक अलग पहचान बनाती है और जो आप जानते हैं डायरेक्ट अगर आप उसी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी जो करियर की है उसको और एक अधिक बूस्टर डोज का वो लैंग्वेज आपका काम करती है तो ये कुछ एक सक्सेसफुल लोगों की मैंने आपको बात बताई बहुत लंबी लिस्ट इसमें आ जाती है जिन लोगों ने अपनी लैंग्वेज के दम पर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि देखिए एक छोटी सी बात है कि आप किसी गणित या फिर बायोलॉजी की बातें अगर नहीं समझ में आ रहे कोई बात नहीं आप सिर्फ़ भाषाओं को समझने की कोशिश कीजिए उनकी स्टाइल को उनकी पकड़ को आप समझें और उस लैंग्वेज को प्रैक्टिस कीजिए तो भी आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच सकते हैं और ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते लैंग्वेज के माध्यम से तो आप इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए अगर आपकी रुचि है भाषाओं को सीखने में या भाषा बोलने में लिखने में तो किसी भी तरह से आप अलग अलग विधा में आप इन चीज़ों को कर सकते हैं और इस पर अपना करियर अच्छा बना सकते हैं तो चलिए मैं कहूँगा कि जाते जाते हमारे जो विद्यार्थी हैं जिनका अंदर ऐसा लगता है कि मुझे इस लैंग्वेज में कुछ करना है तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा टिप्स एंड मार्गदर्शन मैं कह सकता हूँ उसके लिए तो इवन विद्यार्थियों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भाषा को आप जानते हैं जो आपकी मातृभाषा है मातृभाषा तो आपने बचपन से ही सीख ली है तो उसके साथ साथ में आप दूसरी जो भाषाएं हैं जैसे मैं कहूँगा कि हिंदी इंग्लिश अब यहाँ की अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ तो यहाँ क्या की मारवाड़ी और गुजराती का मिक्स बोला जाता है लेकिन यहाँ तो सबसे पहले इंग्लिश हिंदी और दूसरी भाषाएं उनको बचपन से ही सुनने और जैसे अगर मैं कहूँ कि आ, अपने रेडियो के प्रोग्राम्स हैं जिनमें हिंदी इवन बहुत अच्छे स्तर की हिंदी आती है इंग्लिश भी अगर आती है तो बहुत अच्छे स्तर की आती है टीवी के प्रोग्राम्स हैं जो अच्छे इंटरव्यूज आते हैं उनको आप सुने और मैं कुछ इंस्टीट्यूशन्स हैं मैं जरूर बताना चाहूँगा ताकि अगर बच्चा ट्वेल्थ के बाद में चाहे और हायर डिग्री अचीव करना तो वो वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता है इंग्लिश और हिंदी तो अपने सामान्य हर विद्यालय में प्लस टू तो तक तो तो पढ़ाई जाती है और उसके बाद में अपने भी है, है। जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं लेकिन फॉरेन जो लैंग्वेजेस के कोर्स के लिए है जैसे ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज बैंगलोर में है वहाँ पर फ्रेंच जर्मन जापान टॉप यूनिवर्सिटीज जा अगर मैं बात करूँ टॉप टेन यूनिवर्सिटीज़ जो फॉरन लैंग्वेजेस का करवाती है उसमें अपना नंबर वन पर आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी डेली डेली यूनिवर्सिटी एंड इंग्लिश एंड फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू डेली यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू डेली पुणे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति ये मैंने टॉप टेन आपको इंस्टीट्यूशन बताए हैं जहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ में दूसरे फॉरन लैंग्वेजेस के कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से जा करवाए जाते हैं तो इवन हिंदी में भी करियर के बहुत अच्छे चांस और इसका जो संस्थान है अपना राष्ट्रीय संस्थान वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है जिसके ब्रांचेस नॉर्थ ईस्ट में सारे साउथ इंडिया में भी हैं तो जहाँ से हम लैंग्वेज पे, पे काफ़ी सारे कोर्सेस कर सकते हैं और जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स है हैं जहाँ रीजनल लैंग्वेजेज हैं चाहे महाराष्ट्र की बात करें गुजरात की बात करें या तमिलनाडु केरला जे एंड कश्मीर में देखें या पंजाब में देखें तो हर स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के उस लैंग्वेज के का कोर्स उसमें पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज और इवन डॉक्टरेट तक की फैसिलिटीज़ उन यूनिवर्सिटीज में मिल सकती है तो जिस भी लैंग्वेज में हमारा इंटरेस्ट है उस लैंग्वेज को लेकर के और जो मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन बताए हैं उसमें और अच्छी दक्षता हासिल की जा सकती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी अगर सोच रहे हैं करियर इन लैंग्वेज आप जरूर करिए आपका रुचि है तो आप इस फील्ड में आगे बढ़िए और इसके लिए स्काई इज द लिमिट मैं कह सकता हूँ हर क्षेत्र में आपके लिए वेलकम है और मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर इस विषय के बारे में आप सोच रहे हैं या आपके मन में ऐसा कुछ करने का विचार है तो अच्छा विचार है इसको पनाह दें और इसके लिए अच्छी बातों को सोचिए और इसके बारे में अपने आप को तैयार कर ले ऐसी शुभकामना करते हैं और दीपचंद भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए गुड विशेष के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं रेडियो मधुबन का बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगा कि पहले भी मैंने कहा कि एक ऐसा टॉपिक जिस पर रेयरली डिस्कशन होता है आपने आज करियर के रूप में इसको लेकर के और इस पर विशेष रूप से इस क्षेत्र का आपने बहुत भला किया है और इवन मुझे तो लगता है कि विद्यार्थी जो है इसको बार बार सुनेंगे रिकॉर्ड करके सभी श्रोताओं से रेडियो मधुबन के श्रोताओं से मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप किसी भी फॉर पकड़ के और उस पर अपना इंटरेस्ट अगर आपका है तो उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और माउंट आबू तो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं बहुत अच्छा करियर बने लैंग्वेज में आप बनाएं अब दुनिया में अपने आ, नाम रोशन करें और अपना बहुत अच्छी इवन हॉबी भी आप पूरी हो, हो तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंत में मैं रेडियो आप सफल आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है और अच्छी बातें वो सुनकर खुश भी हो रहे होंगे और हमारी और ऐसी भी ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो मच नमस्कार प्रभु